तुम्हारी सारी शिक्षा विद्या तुम्हारा समाज तुम्हारी संस्कार तुम्हें दौड़ सिखाते हैं दूसरे के पीछे मैथ्स कंठ सिखाते धन के लिए पद के लिए प्रतिष्ठा के लिए यश के लिए दुरभाग्य है हमारा कि अब तक हम एक ऐसा समाज भी पैदा ना कर सके जो तुम्हें कुछ सिखाता हो राज की वेबाते कैसे तुम अपने को परचान लो और उससे बड़ी कोई प्रतिष्ठा नहीं और उससे बड़ी कोई एक बहुत अनुभी दुनिया है, यहां बासाथ से बड़े गुए लोग धिक्मंगे बने हुए गुंद रहे, जेने समराथ होना था, वहां अपने बेखारी के पाथ रुलीव है गुंद रहे, थोड़ा प्रयास लेकिन तुम्हारे समाज तुम्हारे संस्कार तुम्हें दबाते तो तुम से कहते हैं स्वयं को जन्मों ये कभी कभी होता, ये किसी आवतारिकों के जीवन और ये किसी तीर्थंकर के जीवन और ये कोई मसीहा, कोई पैगंबर कोई ईश्वर का पुत्र, तुम तो एक अदना आदमी हो तुम इस जंज़क में मत पढ़ जाने, तुम इस मुश्केट को हाँ में मत ले, ले, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये तुम्हारा जन्मसिद्ध सिद्ध अधिकार, इसके लिए तीर्थंकर होना ज़रूरी नहीं है। हाँ घटना घट गट जाए तो तुम तीर्थंकर हो जाओ। इसके लिए कोई मसीहा होना ज़रूरी नहीं है। हाँ ये घटना घट गट जाए तो तुम मसीहा हो जाओ। मसीहा होना पहली ज़रूरत नहीं, अंतिम परिणाम बस तुमसे एक घंटा मांगता हूँ और 24 घंटे में तुम एक घंटा ना दे सको इतने दिन तो लेंगे कितना दिन तो कोई दिन मैं नहीं कहता कि मंदिर में था और बने कहता कि मस्जिद की फिर क्यों क्यों कि मेरी दृष्टि यह है कि मंदिर और मस्जिद और चर्च और बुद्वारे घातक सिद्ध हुए इन्होंने na mnie, jak się czarne, jak się czarne, jak się czarne, पैचा, सांप पैचा, थोड़ी देर अवैध लगे तो भवरानम, और लोग इतने अधैरी से भरे हैं, एक साधारण सी शिक्षा, जो ने ज़्यादा किसी आफिस में किलर बना के छोड़े उसके लिए जिंदगी का एक त्यागी हिस्सा खर्च करने को राजी और 25 वर्ष यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजों के चक्कर काटने जबान पर दफ्तरों के चक्कर काटने और तो भी नहीं सोचते कि मैं तुमसे केवल एक ही घंटा मांग रहा हूँ और उस घंटे भर की अनुभूत कि मैं वहाँ पहुँचा देगी उस आमरक अनुभव उस सांस्वत में Jeszcze पाने के लिए यह